ध्यान और आध्यात्मिक जीवन ध्यान निष्ठ जीवन की अनिवार्य शर्तें कठोपनिषद की सुंदर उपमा का स्मरण करो उपनिषद में कहा गया है कि देह एक रथ है इंद्रियां घोड़ों के समान है मन मानो लगाम है बुद्धि सारथी सदृश है और आत्मा रथ का स्वामी है रथी है आत्मान रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धि तो सारथि विद्धि मन प्रग्रह मेव च इंद्रयाणी भया यदि रथ को चलाते समय उसका पहला पहिया निकल जाए तो क्या वह चल सकेगा घोड़े चंचल थिंकल हो गए हैं घोड़ों को नियंत्रित करने के लिए लगाम कस कर पकड़नी होगी और रथी को सारथी को सजग रहने का निर्देश देना होगा लेकिन प्राय होता यह है कि रथ का स्वामी सो जाता है सारथी नशे में मस्त हो जाता है लगाम ढीली हो जाती है और फिर घोड़े अनियंत्रित होकर इधर उधर तोड़ने लगते हैं सौभाग्य से कोई दुर्घटना नहीं होती अतः दुर्घटना होने से पूर्व ही हमें सजग हो जाना चाहिए रथ का स्वामी सजग है उसे सारथी की सजग रहने का आदेश देना चाहिए और मन की सहायता से इंद्रियों को नियंत्रित कर सही दिशा में परिचालित करना चाहिए तब रथ ठीक से चल सकेगा लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि हम में से कोई भी आध्यात्मिक साधना में तत्काल सफल नहीं हो सकता देह मन और इंद्रियों को समरस बनाए रखने के लिए कुछ अल्पतम प्रगति आवश्यक है और हमारी क्षुद्र इच्छा के में विद्यमान भगवत इच्छा के संस्पर्श से आने के लिए हमारे अहंकार दुष्ट अहंकार का भाव समीचीन होना चाहिए जब हम सर्वप्रथम देह में उसके बाद मन और इंद्रियों में समरसता स्थापित करने में कुछ हद तक समर्थ होंगे स्मरण रहे कुछ हद तक और हम आध्यात्मिक आकाश आध्यात्मिक आकांक्षा स्प्रिया को अपने में पैदा करने में सफल होंगे तब हमें आसन का अभ्यास प्रारंभ कर सकते हैं जो स्थान मार्ग का प्रथम सोपान है आसन याद रखो यम नियम का कुछ हद तक अभ्यास करने के बाद ही योगाचार्य पतंजलि हमें किसी आसन विशेष में बैठने का निर्देश देते हैं हमें अपने लिए कौन से आसन का चुनाव करना चाहिए आसन की परिभाषा है स्थिर सुखमासनम अर्थात जो स्थिर तथा सुखदायक हो वह आसन है ऐसा आसन चुनाओ जिसमें तुम पूर्वक तथा सहज रूप से बैठ सको कोई पूछ सकता है क्या मैं लेट सकता हूँ हाँ तुम लेट सकते हो और उसका आसन के रूप में उपयोग कर सकते हो लेकिन उसमें एक खतरा है उसका सामान्यतः निद्रा के साथ संबंध होता है लेटकर ध्यान का अभ्यास करने पर संभवतः तुम्हारी कोई प्रगति न होगी तुम्हें अच्छी तरह नींद आ सकती है और उससे तुम्हें ताजगी भले ही मिले लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से वह तुम्हें मंद बना देगी आसीन संभवात अर्थात उपासना बैठी स्थिति में संभव है यह महर्षि व्यास का कथन है बैठना अच्छा है लेकिन यह ध्यान रखो कि उसमें तनाव ना हो तथा तुम्हारी देह और मन में किसी प्रकार का तनाव महसूस ना हो यदि योगासनों का व्यायाम के रूप में अभ्यास करना चाहो तो किसी और समय कर सकते हो लेकिन जब तुम ध्यान के लिए बैठो तो तुम्हें स्थिर तथा देह और मन से तनाव रहित होकर बैठना चाहिए सबके लिए प्रार्थना बैठने के बाद प्रभु का स्मरण करो वे हमारे लक्ष्य हैं वे अंतर्यामी आत्मा है वे अंदर और बाहर भी हैं कोई प्रार्थना या स्रोत पाठ कर सकते हो थोड़ा संगीत का आश्रय लो तुम्हारी देह मन और इंद्रियों को आध्यात्मिक स्पंदनों से स्पंदित होने लो उसके बाद परमात्मा को प्रणाम करो किसी पथ विशेष का अनुसरण करने पर आध्यात्मिक जीवन में हठध धर्मी होने का महान खतरा रहता है अतः परमात्मा के साथ ही अपने देश तथा संसार के सभी देशों के महान आचार्यों और संतों को प्रणाम करना बहुत अच्छा है इससे क्या होता है मन उदार होता है आध्यात्मिक जीवन में दूसरा खतरा अत्यंत स्वार्थपरता का है मैंने कई बार पाया है कि कम से कम आध्यात्मिक जीवन के प्रारंभ में साधक अपने बारे में बहुत अधिक सोचते हैं वे दूसरों को भूल जाते हैं इसलिए अपने ही नहीं सभी के कल्याण और भले के लिए प्रार्थना करना अच्छा है जिस प्रकार तुम अपने लिए शांति पवित्रता ज्ञान चाहते हो उसी तरह सभी के लिए शांति पवित्रता और ज्ञान के लिए प्रार्थना करो सभी परमात्मा की ओर अग्रसर हो सभी पवित्र हो सभी मुक्त हो ऐसी प्रार्थना मन का को उदार बनाती है तुम्हें यह देखकर आश्चर्य होगा कि ऐसी प्रार्थना कितने जल्दी तुम्हारी स्नायुओं को शीतल और मन को शांत करती है कुछ हद तक हमारी चेतना को व्यापक करने के अतिरिक्त ऐसी प्रार्थना और प्रणति साधना में बहुत सहायक होते हैं श्वास प्रश्वास का महत्व अब नियमित श्वास प्रश्वास का थोड़ा अभ्यास बहुत उपयोगी है गहरी सांस खींचो और उसे धीरे धीरे निकालो श्वास रोकना अथवा नाक बंद करना आवश्यक नहीं है केवल नियमित रूप से दोनों नाकों से धीरे धीरे सांस अंदर लो और बाहर निकालो लेकिन मन को सुझाव दो मैं पवित्रता शक्ति और शांति को अंदर ले रहा हूँ परमात्मा समग्र शांति के स्रोत हैं वस्तुतः जीवन में पवित्रता बल और शांति की प्राप्ति की कोई सीमा नहीं है वे जितने अधिक हो, उतना अच्छा है। ईश्वरी पवित्रता ईश्वरी शक्ति और ईश्वरी शांति से अपने को पूर्ण कर लो पवित्रता को निश्वसित करो सभी के प्रति पवित्रता की तरंगे प्रवाहित करो सभी की प्रति सहानुभूति संपन्न हो मैत्री का भाव रखो तुम्हें यह देख कर आश्चर्य होगा कि इस भाव का विकास करने पर तुम्हारे लिए चेतना के उच्च स्तर पर आरोहण करना कितना आसान हो जाता है क्योंकि इस भाव में रहने पर विषयों में इंद्रियों को पृथक करना आसान हो जाता है इच्छाओं का आध्यात्मिकरण इंद्रिया बाह्य जगत के संस्पर्श में आना चाहती है इंद्रियों को संयद करो उन्हें अंतर्मुखी बनाओ जैसे औपनिषदिक ऋषियों ने किया था इंद्रियों की क्रियाओं को आध्यात्मिक दिशा प्रदान करो जैसे कि वैदिक प्रार्थना है हे देव हम कर्णों से शुभ श्रवण करें हम अपने नेत्रों से शुभ का दर्शन करें शुभ सुनो शुभ बोलो शुभ देखो इंद्रियों को शुभ दिशा प्रदान करो उनको आध्यात्मिक बनाओ अब सदा उंकल रहने वाले मन को लो मन को शांत कैसे करें नाना प्रकार की इच्छाएं और वासनाएं मन के लिए समस्याएं पैदा करती हैं एक आध्यात्मिक मनोभाव का कुछ व्यापक चेतना के भाव का विकास करने का प्रयत्न करो सोचो कि ये सारे विक्षेप मिथ्या और स्वप्न सजिश हैं स्वयं से कहो काम क्रोध लोभ मोह मद और ईर्ष्या से बिल्कुल डरो मत उनको आध्यात्मिक दिशा प्रदान करो भगवान से मिलन की कामना करो अपने क्रोध से क्रोध करो लोगों से नहीं बल्कि तुम्हारी राह की बाधाओं के प्रति क्रोध करो परमात्मा के लिए लोभ करो जो महानतम संपद है और तुम गर्व करना चाहो तो यह सोचकर कर गर्व करो कि तुम प्रभु की संतान हो इत्यादि ऐसा करने पर हमारी सभी इच्छाओं को एक आध्यात्मिक दिशा प्राप्त होती है ये फिर हमें तंग नहीं करती यही नहीं वे हमारे आध्यात्मिक जीवन में हमारी सहायक हो जाती है कुछ लोगों में एक भ्रांत धारणा फैली हुई है कुछ छेछले मनोवैज्ञानिक साधकों से कहते हैं तुम सभी अपनी भावनाओं का दमन और विरोध कर रहे हो हम ऐसे कोई चीज नहीं करते हम अपने मन और इंद्रियों की शक्ति को संचित करना चाहते हैं हम इस शक्ति को आध्यात्मिक दिशा प्रदान करना चाहते हैं हम भगवान की गुणगान करना चाहते हैं हम भगवान के रूप का ध्यान करना चाहते हैं हम इंद्रियों को अंतर्मुखी करना चाहते हैं जिससे साधक के जीवन में ऐसा एक समय आए जब वह अदृश्य को देखने के लिए नए चक्षु ईश्वरीवाणी स्वर्ग का संगीत सुनने के लिए नए कर्ण प्राप्त कर सके तथा इस चिरंतन हो रही घटना का आनंद ले सके भगवान के साथ खेला जा सकता है लेकिन यह केवल मार्ग की बातें हैं हमें और आगे जाना है